पातंजल योग प्रदीप साधनपाद पाद सूत्र शंका इतने से भोक्ता का ज्ञान परिणाम न सही परंतु सुखादि परिणामों का भोक्ता में अभाव इसमें कैसे अनुमान हो सकेगा समाधान शब्द आदि निश्चय रूप परिणाम के बुद्धि में सिद्ध हो जाने से ही उन शब्दादि के परिणाम के कार्य इच्छा कृति सुख दुख अदृष्ट संस्कार आदि भी बुद्धि के धर्म है, यह बात सिद्ध हो जाती है क्योंकि कारण अपने कार्य को समान अधिकारण में ही उत्पन्न किया करता है अतः बुद्धि अधिकरण में जिन शब्दादि विषयों का निश्चय हुआ है वह निश्चयात्मक ज्ञान अपने कार्य इच्छा कृति सुखादि को भी उसी अधिकरण बुद्धि में उत्पन्न करेगा अतः वे भी बुद्धि के ही धर्म या परिणाम हैं पुरुष के नहीं इसी में लाघव है शंका पुरुष भी सदा ज्ञात विषयक नहीं है क्योंकि प्रलय आदि में अपने विषय बुद्धि की वृत्ति को नहीं जानता है यह आक्षेप करते हैं कस्मादिति समाधान नहीं थी पुरुष विषयक बुद्धि की वृत्ति भी शब्द आदि के समान नहीं है अथवा वह वृत्ति अगृहित और काल भेद से होती है ऐसा स्मृति भी कहती है न प्रति प्रति चित प्रतिबिंबास्ती दृश्याभा क्विन्ना प्रतिबिंबे न किला दर्शोवतिषते चित दृश्य के अभाव के सिवा कहीं भी अप्रतिबिंबा नहीं होती है जैसे कि दर्पण दृश्य के अभाव के सिवा कभी भी प्रतिबिम्ब रहित नहीं होता है तथा प्रलय आदि में वृत्ति नामक दृश्य के अभाव से ही उस बुद्धिवृत्ति को नहीं देखता यह भाव है उपसंहार करते हैं सिद्धमिति मिति परिणामित्व की भांति ही बुद्धि और पुरुष के परार्थत्व और अपरार्थ को दिखलाते हैं किमचेती बुद्धि संघत्यकारी होने से परार्थ है अपने से भिन्न के भोगादि के साधनार्थ है संघत्यकारी की अपेक्षा से व्यापार वाले शैया आसन और शरीर आदि की भांति पुरुष स्वार्थ है अपने भोग आदि का साधन है उसमें उक्त हेतुओं संगत्यकारी आदि का अभाव है जो सहकारी सापेक्ष व्यापार वाला नहीं होता वह परार्थ नहीं हुआ करता जैसे पुरुष बुद्धि का ही व्यापार विषयक ग्रहणादि, इंद्रियादि सापेक्ष है सैया आदि भी जो सेन आदि के लिए है भूमि आदि की अपेक्षा रखते हैं पुरुष का सुखादि के प्रकाशन का व्यापार ही नहीं होता क्योंकि वह उसका स्वस्वरूप से नित्य है सुख आदि की सत्ता में सुखादि के प्रकाशनार्थ पुरुष सहकारी कारण की अपेक्षा नहीं रखता यह भाव है बुद्ध के परार्थ होने में श्रुति प्रमाण है नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रिय भवती आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रिय भवतीदि सबकी कामना के लिए सब प्यारे नहीं होते अपनी कामना के लिए सब प्यारे होते हैं यहाँ कोई स्वार्थ इसका यह अर्थ करते हैं कि साध्य परार्थ नहीं होता है यह नहीं हो सकता क्योंकि भृत्य चेतन को भी स्वामी चेतन के अर्थ देखा जाता है पर परार्थत्व परमात्रार्थ है यदि यह कहो तो नहीं कह सकते अचेतन रूपत्व अचेतत्व रूप अन्य धर्म को कहते हैं तथा सर्वार्थे सुख दुख मोहात्मक सर्वार्थ तीन गुणों को ग्रहण करती हुई बुद्ध भी तदाकतया त्रिगुणा सत्व आदि गुणत्रयमयी अनुमान से ज्ञात होती है त्रिगुण होने से पृथ्वी आदि की भाँति अचेतन है यह सिद्ध है गुणों का उपद्रष्टा पुरुष तो दृष्टा बुद्धि के सानिध्य से बुद्धि की वृत्ति के प्रतिबिंब मात्र से गुण दृष्टा होता है गुणाकार परिणाम से गुणों का उपद्रष्टा नहीं होता जैसे कि बुद्धि अतः पुरुष त्रिगुण नहीं है इसी से चेतन है यह शेष है उपसंहार करते हैं अतः इति अतः वैधर्म त्रय से पुरुष बुद्धिस्वरूप नहीं है इतने से ही शुद्ध है इसकी व्याख्या हो गई